India. वो आड़हती का इकलौता बेटा था उसके पिता का सब्जी की आढ़त का अच्छा खासा काम था मंडी में कई सब्जियों और फलों के किंग माने जाते थे। बड़ी सी कोठी थी कारोपर्टी थी, थी लोगों पर लाखों का उधार था पिता की सलाह थी कि वो यही पुश्तैनी काम संभाल ले, लेकिन उसे पिता का ये काम बिल्कुल पसंद ना था वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था समय का फेर पिता की मृत्यु हो गई उसने सारा कारोबार और प्रॉपर्टी बेचकर एक हिल स्टेशन से पहले हाईवे के किनारे एक बहुत बड़ा वाटर पार्क बना लिया जो ज्यादा दिन चला नहीं उसने कुछ कमरे बगल में डालकर मोटेल का बोर्ड भी लगा लिया लेकिन दिन फिर भी ना फेरे अब उसने मोटेल की किचन को रेस्टोरों में बदल दिया बात अब भी नहीं बन रही थी कुछ लोग आते तो लेकिन इतनी कमाई नहीं हो रही थी कि खर्चा ही निकल पाता वो काफी परेशान रहने लगा एक दिन उसके दादा उससे मिलने आए उसकी हालत उनसे छिपी ना थी दादा ने उसे ऐसी सलाह दी जिसे पहली बार मानते हुए वॉटर पार्क के पीछे की तरफ एक बड़ा सा मंदिर बनवा लिया मंदिर का रास्ता वॉटर पार्क के ठीक बीच से जाता था मंदिर के नाम का एक बड़ा सा द्वार जैसा बोर्ड लगवा दिया दोनों दिशाओं में पंद्रह किलोमीटर दूर तक हर किलोमीटर पर बोर्ड लगवाए जिन पर प्राचीन मंदिर कितने किलोमीटर दूर है यह लिखा हुआ था मंदिर तक पहुंचते पहुंचते हर बोर्ड पर एक किलोमीटर कम होता जाता था बाहर बहुत बड़ी फ्री पार्किंग बनवा दी मेन गेट के आसपास चुन्नी प्रसाद माला खेल खिलौने वगैरह की कुछ दुकानें खुलवा दी और भाड़े के कई भिखारी बिठा दिए धंधा चमक निकला तब से उसे दादा की किसी सलाह की जरूरत नहीं रही